तो आकांक्षा आकांक्षादि सहकृत आप्तवाक्य तो से शब्द प्रमा होती है शाब्दप्रमा का जो करण रूप वाक्य है उसे दो प्रकार का बताया गया वाक्यम द्विधम से वैदिक और लौकिक भेद से वैदिक वाक्य किसको कहा जाएगा तो वैदिक वाक्य को कहते हुए कहते हैं वैदिकम ईश्वरोक्तवात सर्वम एव प्रमाणम आपक्य तो को कहा जाता है प्रमाण और परम आप ईश्वर इसलिए ईश्वर को परम आप कहने के कारण ही परम आप्त रूप ईश्वर का वचन रूप जो वेद वह प्रमाण हो जाएगा तो ये कहते हैं वैदिकम यानी वैदिकम सर्वम एव वाक्यम तो वेद का संपूर्ण वाक्य प्रमाण है क्यों ईश्वरोक्त ईश्वर रूप परम आप द्वारा उच्चारित होने से और लौकिक वाक्य तो होता है ईश्वर से अतिरिक्त पुरुष विशेष का वचन वह पुरुष विशेष यदि उचित वर्णन करता है प्रामाणिक अर्थ को बताने वाला वाक्य उच्चारण करता है तो उसका लौकिक वाक्य प्रमाण माना जाएगा अलौकिक पुरुष के द्वारा उच्चारित वाक्य के अर्थ का यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाध होता है तो माना जाएगा उसे अप्रमाण ही इसलिए लौकिक वाक्य तो प्रमाण रूप भी अप्रमाण रूप भी होता है क्योंकि लौकिक लो, वाक्य का उच्चारयिता जो ईश्वर भिन्न पुरुष हैं जीव वह आप्त भी हो सकता है अनाप्त भी हो सकता है तो आप्त जीव के द्वारा उच्चारित तो प्रमाण हो जाएगा लौकिक वाक्य अनाप्त जीव के द्वारा उच्चारित वाक्य को कहा जाएगा अप्रमाण एक कहते हैं लौकिकम तु आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत अप्रमाण अन्य से लेना अनाप्त उच्चारित तो अनात्मा के द्वारा उच्चारित जो वाक्य वह तो अप्रमाण और आपत जीव के द्वारा उच्चारित तो वाक्य शब्द प्रमाण कहलाएगा और वेद ईश्वर तो अनेक नहीं, ईश्वर एक है आत्मा के आत्मारूप द्रव्य के भेद बताते समय कहा ना कि ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विविध जीवात्मा परमात्मा चेती और परमात्मा एक ही है तत्र परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ एक एवं और जीव तो प्रति शरीरम भिन्न प्रत्येक शरीर में अलग अलग है जितने शरीर उतने जीव इसलिए ईश्वर एक ही होने से वह आपत ही होने से ईश्वरूप आप्त का वचन ही वेद कहलाता है ईश्वरूपी आप्त ने ब्रह्मा जी को जो वेद का उप, जिस जिस वेद का उपदेश किया वह है जो उपदेश किया वो है वेद यो ब्रह्मांडव विदधा पूर्व योग वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्में यह मंत्र ये बताता है कि जिस परमेश्वर ने संसार में सर्वप्रथम अपने प्रथम संतान के रूप में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वेदों को दे दिया यो वे वेदांश प्रणोति तस्मय तस्मय यानी ब्रह्मणे ब्रह्मणे यानि ब्रह्मा जी के लिए वो प्रहणोती यानी प्रदान करते हैं क्या प्रदान करते हैं तो वेद वेदान तो वेद प्रदान किए का मतलब वेदों का उपदेश किया जो उपदेश किया वो वेद कहलाया तार्किकों के अनुसार इसलिए ईश्वर रूपी आप्त का वो वचन हो गया ना और जो आप्त वचन होता है वो प्रमाण होता है तो ईश्वर एक ही है और वो आपत ही हैं अनाप्त कोई ईश्वर नहीं है जो अनात्म हो अनाप्त हो ऐसा कोई ईश्वर दूसरा ही नहीं जो एक ईश्वर है वो आपत ही है उनका वचन है वेद वह प्रमाण ही रहेगा अब शब्द प्रमाण के विषय में चर्चा संपन्न हुई शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को कहा जाता है शाब्द ज्ञान शाब्द प्रमाण अनुभव दो प्रकार का है ना यथार्थ अयथार्थ और यथार्थ अनुभव के फिर दो प्रकार चार प्रकार वो चार प्रकार हैं प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द ये चार प्रकार हैं उसमें से जो चौथा प्रकार है शब्द यथार्थ अनुभव उसे कहा जा रहा है शब्द ज्ञान शब्द से वो शब्द प्रमा है और शब्द प्रमा होती है शब्द प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान शब्द प्रमा कहलाती है शब्द यथार्थ अनुभव कहलाता है उसका स्वरूप वर्णन करते हैं अन्नम भट्ट जी शब्द प्रमा के स्वरूप का तो वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा जाता है यानी शाब्द प्रमा कहा जाता है आप तो रूप जो वाक्य उसके अर्थ का ज्ञान वो है शब्द प्रमा वाक्यर्थ ज्ञान शब्द प्रमा कहलाती है वाक्य शब्द से लेना आपक्य तो वाक्या। और वाक्यार्थ शब्द से लेना उस आप्त तो उच्चारित वाक्य का जो अर्थ वाक्यार्थ क्या होता है वाक्यार्थ किसको कहता है वाक्य का जो अर्थ वो वाक्यार्थ हाँ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय अन्वय यानि संबंध वो वाक्यार्थ हैं पदार्थ पदार्थों का वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध वह वाक्यार्थ कहलाता है इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान का मतलब होगा वाक्य में प्रयुक्त पदों के परस्पर संबंध का ज्ञान वह शब्द प्रमा कहलाएगी पदार्थों के परस्पर संबंध को वाक्यार्थ कहा जाएगा और पदार्थ के परस्पर संबंध का ज्ञान वाक्यर्थ वाक्यार्थ, कह, वाक्यार्थ ज्ञान कहलाएगा वही शब्द प्रमा है तो वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम और तत्कर्ण तु शब्द तो तत्कर्ण में तत्कार्थ अर्थ है शाब्द ज्ञान शाब्द प्रमाण तो शाब्द ज्ञान का करण कौन होगा कहते शब्द शब्द यानी आपक्यम तो शब्द है ये शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण कौन है आप्तवाक्य ये शब्द प्रमाण कहलाएगा और आप्तवाक्य के अर्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण कहलाएगी आप्त के द्वारा उच्चारित वाक्य अर्थ ज्ञान को शब्द प्रमाण कहेंगे और आप्त के द्वारा उच्चारित वाक्य को शब्द प्रमाण कहेंगे तो तत्कू शब्द तो वेद में किसका बात किया गया है हाँ तो वो भी प्रमाण ही है तो जैसे शनै न अभिचरण यजेत ये वाक्य हैं ये बताता है इसका अधिकारी कौन है शने न अभिचरण यजेत वेद के सब वाक्यों का अधिकारी एक ही व्यक्ति नहीं है एक ही व्यक्ति के लिए सारे वेदोक्त साधन नहीं बताए गए हैं मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाएं होती हैं वो एक ही मरीज के लिए तो अलग अलग रोग से पीड़ित जो रोगी हैं डॉक्टर उस रोग की निवृत्ति की जो औषधि लिखेंगे वो डॉक्टर का पर्चा लेकर के मेडिकल स्टोर पर रोगी जाएगा वो बेचने वाला औषधि बेचने वाला वही पर्चे पे लिखी हुई औषधि उस रोगी को देगा दूसरी को दूसरी देगा तीसरी को तीसरी देगा ऐसे वो मेडिकल स्टोर में रखी हुई औषधियाँ अलग अलग रोगी के उपयोग की हैं एक ही रोगी के उपयोग की सारी औषधियां नहीं है वैसे ही वेद में आए हुए जितने साधन वो सबका सब साधन समूह एक अधिकारी के लिए नहीं है अलग अलग अधिकारी के लिए है तो शने न अभिचरण यजेत ये, तो ये जो शब्द प्रमाण है ईश्वर के द्वारा ही उच्चारित है लेकिन किसके लिए या सेन याग करने को कहा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके विरोधी ने शत्रु ने उसका बहुत नुकसान कर दिया और इतना क्रोध आया इस व्यक्ति को कि उठा करके बंदूक सीधे हत्या करने के लिए निकल निकल रहा है हथियार उठा करके कि अभी उसको मार डालता हूं तो उसका उद्देश्य क्या है शत्रु का नाश ये चाहता है ना उसे नुकसान पहुंचाने वाला दुख पहुंचाने वाला जो शत्रु उस शत्रु का नाश ये प्रयोजन है और इस प्रयोजन के लिए अनेक साधने शत्रु का नाश स्वयं हत्या करके भी किया जा सकता है किसी से हत्या करवा करके भी किया जा सकता है या सेन याग करके भी शत्रु का नाश किया जा सकता है ऐसे अनेक साधन हो गए उन अनेक साधनों में से यदि किसी से हत्या करवाता है और वो पकड़ा जाता है और फिर वो यदि मुंह खोल दे की फलाने ने करवाई है हत्या तो हत्या करवाने वाले की एक तो प्रतिष्ठा समाज में समाप्त हो जाती है और जो हत्या करवाने का दंड है वो दंड भी भोगना पड़ता है ये दृष्ट फल है अनिष्ट रूप दृष्ट अनिष्ट फल है ना और स्वयं करेगा और पकड़ा जाएगा तब भी जो उस हत्या का दंड है वो इष्ट तो नहीं है इसे शत्रु को नष्ट करना तो इष्ट है लेकिन हत्या का जो फल है वह इसी जन्म में भोगना उसे इष्ट नहीं है लेकिन यदि स्वयं करेगा और पकड़ा जाएगा तो भोगना ही पड़ेगा इसलिए हितयसी ईश्वर क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को कहते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है शत्रु को मारना और दृष्ट साधनों से यदि तुम शत्रु को मारोगे और पकड़े जाओगे तो तुम्हा तुम्हारा अनिष्ट भी हो सकता है इसलिए क्या करो कि जिससे सर्प भी मर जाए या चला जाए और लाठी भी न टूटे ऐसा काम करो ऐसा काम है शेन का अनुष्ठान तुम्हारा शत्रु मर जाएगा शैन याग का अनुष्ठान कर लो ये ईश्वर ने कहा तो तुम्हारा जो उद्देश्य है प्रयोजन है वो सिद्ध हो रहा है और कहीं कोई हथियार नहीं उठाया न किसी को कह करके हत्या करवाई इसलिए जो हत्यारा तो तुम न हत्या करवाने वाला न स्वयं हत्या करने वाले किसी भी कानून से सिद्ध हो पाओगे यहां लौकिक कानून से तो सिद्ध नहीं होगा ना लोगों को तो दिखेगा कि यज्ञ कर रहा है ये तो धर्म कर रहा है और शत्रु भी मर जाएगा ये ये उसके लिए विधान है वो अधिकारी है तो वो सोचेगा कि ये तो ठीक है तो शेनयाग से ही शत्रु का नाश मैं करूंगा शत्रु को मारूंगा शेनयाग का अनुष्ठान करके ये निश्चय कर लेगा तो ये निश्चय करते ही तुरंत शैनयाग का अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा ना उसके लिए फिर जो विधि विधान बताया है उस विधि विधान भी के अनुसार सेन याग करेगा तब न शत्रु मरेगा उसका फल पाएगा तो उसके लिए फिर सेन याग के ज्ञाता जो ऋत्विक हैं उनका वरण करना पड़ेगा वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाना पड़ेगा उनके समय के अनुसार फिर वो जो समय देंगे उस समय में और जो बताएंगे ऐसा ऐसा ऐसा तैयारी करो तब जाकर के याक संपन्न होगा इसके लिए कुछ समय व्यतीत होगा कि नहीं होगा तब तक क्रोध उसका बुद्धि में रहेगा तो क्रोध शांत होगा तो अपने आप विवेक जगेगा कि क्यों मैं उसने भले ही अविवेकवशात मेरा नुकसान कर दिया लेकिन मैं क्यों सेनयाग का अनुष्ठान करके अभिचार कर्म करके इस जन्म में भले ही अपराधी सिद्ध नहीं होऊंगा, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में तो मैंने सेनयाग शत्रु को मारने के लिए किया है इसलिए हिंसक ही सिद्ध हो जाऊंगा और उसका फल जो हिंसा का होता है वह मुझे ईश्वर जन्मांतर में तो देंगे ही यह विवेक क्रोध शांत होने पर उसके चित्त में उदित होगा और जब तैयारी आदि करते समय होने वाले कष्ट हैं उन कष्टों से परेशान हो करके के ये निर्धारण करेगा कि वो कोई स्थाई तो है नहीं जब उसका प्रारब्ध शांत होगा तो अपने आप ही मर जाएगा शत्रु मैं क्यों पाप का भागी बनूँ ये विवेक आएगा तो अपने आप ही सेन याग से वह निवृत्त होगा सेन याग का अनुष्ठान करने से बचेगा इसे कहा जाता है परिसंख्या विधि विधि तीन प्रकार की होती है उत्पत्ति विधि नियम विधि और परिसंख्या विधि उत्पत्ति विधि होती है अपूर्व अर्थ का विधायक जो वाक्य वेद वाक्य उसे उत्पत्ति विधि कहा जाता है जिसका इस लोक में भी और परलोक में भी अभिष्ट ही फल होता है उत्पत्ति विधि उस उत्पत्ति विधि का तो विधान करते समय अभिप्राय होता है कि जिसका विधान किया जा रहा है वह अनुष्ठाता जरूर करें अहर संध्या मुकाशित अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि उत्पत्ति विधिया हैं तो संध्यावंदन अग्निहोत्रानुष्ठान आधिकारी जरूर करें इस अभिप्राय से ईश्वर के द्वारा उच्चारित ये वाक्य हैं नियम विधि होता है कि एक फल के अनेक साधन प्राप्त हो एक फल के संपादन के उन अनेक साधनों में से बाकी साधनों का व्यावर्तन करना और एक साधन का ही निर्धारण करना जिस विधि का उद्देश्य है वह विधि नियम विधि कहलाता है जैसे एक व्रीहीन अवहंती वाक्य आता है वो बताता है कि व्रीही कहते हैं धान को धान देखा है ना? न छिलके सहित जो चावल होता है उसे धान कहते हैं वो कहलाता है और एक देवता विशेष की हवी है पूर्वास पुरोड़ास बनता है चावल के आटे का तो व्रीही से पहले उनका वितुषीकरण करना पड़ेगा ना वितुषीकरण में तुषा का अर्थ होता है उसका वो छिलका भूसा और वितुषीकरण का अर्थ है छिलके से अलग चावल को करना वितुषीकरण हुआ धान को आ, उसके छिलके से अलग करना चावल को तो दो भाग हो जाएंगे उसके छिलका अलग चावल अलग उसके लिए कई साधन हैं कुछ तो नाखून से भी छिलका अलग करके चावल निकाला जा सकता है कि नहीं उसको भी वितुषीकरण कहा जा सकता है और कोई मशीन सेलर आदि से भी निकाल करके ज्यादा मात्रा में है तो उसका भी वितुषीकरण किया जाएगा और कुट करके भी हो जाता है तो वी वितुषीकरण रूप जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के अनेक साधन प्राप्त हुए ना नाखून से छिलका निकालना या वो सेलर से निकालना और कूट करके निकालना अनेक साधन हो गए वितुषीकरण के उनमें से कूटना रूप साधन का मात्र विधान यहाँ पर हो रहा है और बाकी साधनों का व्यावर्तन विहीन अवंती अवंती का अर्थ है कूटना कूट करके ही चावल का वितुषीकरण करना है धान को कूट करके ही नाखून से निकाल करके नहीं या मशीन से नहीं इसका नाम है नियम विधि और परिसंख्या विधि होता है पंच पंच जनाभा पंच पंच जना भक्षा भक्ष कहते हैं खाने योग्य तो जो मांसाहारी है रोज मांस चाहिए जिसको तो फिर क्या करेगा जो उपलब्ध है जिस किसी भी प्राणी का मांस उसको लिया काटा पका करके खा लिया वो खाता जाएगा इसलिए शास्त्र ने कहा कि पंच पंचजना भक्षा कै तुमको मांस खाना ही है तो केवल पांच प्राणियों का ही मांस खा सकते हो पंचजन का मतलब पांच प्राणी वो कौन से तो पांच नख जिसके होते हैं ऐसे पांच प्राणियों का ही तुम मांस भक्षण करो और पांच नख वाले पांच प्राणी सहसा अनायास उपलब्ध नहीं होते उनके लिए फिर खोजना पड़ता है अन्वेषण करना पड़ता है उनका कभी मिलेंगे भी कभी नहीं भी मिलेंगे तो ये जो रोज रोज की आदत थी वो तो जब नहीं मिलेंगे तो उस दिन उसको बिना मांस का ही गुजारना पड़ेगा ना तो कभी ना कभी उसके मन में यह विचार आएगा कि जैसे कल बिना मांस के भी तो मैं जीवित रहा तो इतना परिश्रम करके खोज करके ये जीवा की रसन इंद्रिय की रुचि की पूर्ति करनी पड़ती है तो अच्छा है शाकाहार जो है मनुष्यों के लिए सरलता से उपलब्ध है वही खा करके क्यों न रहूं ये विचार उसके मन में आएगा और वो पांच प्राणी जो पाँच नख वाले हैं उनका मांस खाना भी बंद कर देगा तो यहाँ उन पांच प्राणियों के मांस खाने का विधान नहीं है लेकिन अभिप्राय यह है कि सब जो खा रहा था उससे वो बचे और एक दिन ऐसा आ जाए इसके जीवन में कि वो बिल्कुल मांसाहार छोड़ ही दे मांसा मांसाहार कराने में इस विधि वाक्य का तात्पर्य नहीं अपितु छुड़वाने में तात्पर्य है ऐसे प... जैसे पंच पंच जना भक्षा यह वाक्य परिसंख्या विधि है ऐसे ही शने न अभिचरण यजेत यह वाक्य भी इन तीन प्रकार की विधि में से परिसंख्या विधि कहलाता है परिसंख्या विधि हो जाएगा तो यह परिसंख्या विधि का उद्देश्य जिसका विधान किया जा रहा है उसके अनुष्ठान में अपने अधिकारी को प्रवृत्त करना नहीं अपितु रोकना है रोकने के लिए विधान किया जा रहा है उद्देश्य तो ईश्वर का यही है सैन्य अभिचरण यजित कहते समय कि ये सैन्यग भी न करें इसलिए ऐसा विधान कर दिया कि सैन याग की तैयारी में ही करते करते उसका क्रोध शांत हो जाए और विवेक उदय का समय आ जाए और सेनयाग वो करिए निसंख्या विधि कहलाता है तो परिसंख्या विधि इस अर्थ में प्रमाण है वो हिंसा न करें सेनयाग न करें इस अर्थ का ज्ञापक सेने न अभिचरण यजित वाक्य है निषेध मैं उसका तात्पर्य है इसलिए प्रमाण ही है किसी विधि के साथ उसका विरोध नहीं होता है वो कोई जरूरी है कि वही पांच प्राणियों को ही उपलब्ध कराएंगे दूसरे दूसरे के भी उन प्राणियों के मान करके उपलब्ध कराते हैं दूसरे दूसरे के भी उपलब्ध कराते हैं ना तो इस प्रकार ये जो है वाक्यर्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम तत्कणंतु शब्दः ये शब्द प्रमाण का निरूपण हुआ शब्द खंड यहां संपन्न हो जाता है तो जो चार यथार्थ अनुभव के भेद बताए गए थे उनका वर्णन यहां तक हुआ बुद्धि नाम के गुण का वर्णन चल रहा है ना? और उसमें जो है यथार्थ अनुभव दो चार प्रकार का हैं उनके करण भी चार प्रकार के हैं उन सब का विस्तार से वर्णन प्रत्यक्ष खंड से लेकर के शब्द खंड तक हुआ अब बुद्धि नाम के गुण का ही वर्णन अभी बाकी है बुद्धि के पहले शुरू में दो भेद बताए थे स्मृति अनुभव अनुभव के फिर दो भेद बताए थे यथार्थ अयथार्थ तो यथार्थ अनुभव का मात्र विस्तार से वर्णन हुआ अयथार्थ अनुभव का वर्णन बाकी है वो अयथार्थ अनुभव का वर्णन करेंगे फिर स्मृति का वर्णन करेंगे स्मृति के भेद वगैरह बताएंगे तो बुद्धि नाम के गुण का वर्णन पूरा होगा तो बुद्धि के बाद जो गुण बचते हैं चौबीस गुणों में उनका वर्णन होगा उसे कहा जाएगा अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण उन सब गुणों का संस्कार तक वर्णन होने के बाद फिर अवशिष्ट पदार्थ निरूपण आएगा गुण का मात्र निरूपण हुआ ना संस्कार तक वर्णन करने के बाद तो बचे फिर पांच पदार्थ द्रव्य और गुण का ही वर्णन हुआ तो पांच पदार्थ हैं कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन पांच पदार्थों का भी वर्णन करेंगे और तर्क संग्रह फिर पूरा होगा अभाव का वर्णन पूरा करके तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ पूरा हो जाएगा लेकिन अभी पन्ने तो बहुत कम ही बचे हैं इतना तो हो गया ना अभी इसमें इतना ही है इतने में तो ये कहीं एक तो वो है ये इतना है न्याय बोधिनी टीका है हाँ, तो पदकृत्य है न्याय बोधिनी मूल तर्क संग्रह पर कई एक टीकाए हैं उसमें न्याय न्यायबोधिनी भी अच्छी टीका है उसको आ, पढ़ेंगे तो और समय लगेगा ना तो ये मूल हो जाए उसके बाद तर्क संग्रह ही का और पढ़ना है तो नैट वो पढ़ सकते हैं नहीं तो बाकी जो अपने कोर्स के निर्धारित पुस्तकें हैं है, वो शुरू करेंगे ना तो ये इतने इतना ही बचा है अभी हमारे इसमें तो इस पुस्तक में इतने पन्ने बचे हैं कितने हैं ये नवासी से लेकर के 106 का मतलब 17 पन्ने सत्रह पन्नों में वो पांच पदार्थ भी आएंगे और ये अवशिष्ट गुण भी आएंगे हाँ बुद्धि का भी जो बचा हुआ है वो भी आएगा तो मतलब बहुत सा हो गया है थोड़ा बचा है ग्रंथ